प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा मांडुक्य कारिका के अनुसार तत्व अग्रहण ही अज्ञान है यह अग्रहन अभाव रूप होगा फिर इससे अन्यथा ग्रहण की उत्पत्ति कैसे होगी वहां तुरी में अग्रहण अर्थात अज्ञान का अभाव बताया है परंतु कई जगह शास्त्र में तुरी को ही अज्ञान का आश्रय कहा है आश्रयत्व विषयत्व भागिने निर्विभाग चितिरव केवला इस विरोधाभास का समाधान करें समाधान अवग्रहण ही अन्यथा ग्रहण का कारण है क्योंकि उसके बिना अन्यथा ग्रहण कहीं दिख नहीं सकता रज्जू का अग्रहण होने पर ही अन्यथा ग्रहण सर्प की प्रतीति होती है यदि अभाव रूप हो तो वह अन्यथा ग्रहण का कारण नहीं बन सकता इसलिए उसे भाव रूप मानना ही चाहिए दूसरी बात यह है कि वेदांत में आप अज्ञान को भाव या अभाव मानने की चाहे जितनी कल्पना कर, कर लीजिए अधिष्ठान तो भावरूप ही है सब जगह उसकी भावरूपता व्याप्त हो जाती है यह भावरूपता अग्रहण में भी रहेगी इसलिए उससे किसी के उत्पन्न होने में कोई प्रतिबंध नहीं दिखता यदि कहो तब तो आकाश कुसुम को भी भावरूप मानेंगे तो ऐसा नहीं है क्योंकि वह किसी अधिष्ठान में कल्पित नहीं है अज्ञान का आश्रय तो तुरी ही है क्योंकि सारे विश्व को वही आश्रय दे रहा है पर आश्रय बनने पर भी वह अज्ञानी नहीं है इसी दृष्टि से मांडुक्य में तुरी में अग्रहण का अभाव बताया है जिज्ञासा जगत को ब्रह्म में न कहकर ब्रह्म जगत में है ऐसा कहें तो क्या आपत्ति है समाधान सूत कपड़े में है कि कपड़ा सूत में है रस्सी सर्प में है कि सर्प रस्सी में है यदि कपड़े में सूत माने तो कपड़ा बनने से पहले सूत कहाँ था अतः सूत में ही कपड़ा मानना पड़ेगा एवं रस्सी में ही सर्प क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान में माननी पड़ती है अधिष्ठान कल्पित में कैसे हो सकता है इसी प्रकार कल्पित जगत को अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही मानना पड़ता है जिज्ञासा वेदांत मतानुसार तुरीय तीनों अवस्थाओं में अनुचित है ऐसे में हम किसी भी अवस्था में रहें वहां अधिष्ठान रूप से तो तुरय रहेगा ही फिर भी उसका अनुभव तो किसी को होता नहीं ऐसा क्यों समाधान तुरय तीनों अवस्थाओं में अनुच्छत रहता है यह निर्विवाद रूप से सत्य है ऐसा होने पर भी उसकी अनुभूति न होने में कारण यह है कि जैसे किसी एक चित्र में आप केंद्रित होते हैं तो भी वहाँ पर पर्दा रहता ही है अंतर इतना है कि चित्र में केंद्रित होने पर वहाँ परिच्छिता भेद रहती है संपूर्ण चित्रों का अनुभव नहीं होता अब आप किसी एक चित्र को छोड़कर पर्दे में केंद्रित हो जाइए तो संपूर्ण चित्रों का आपसे संबंध बन जाएगा इसी प्रकार तीन अवस्थाएँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति चित्र के समान हैं एक में केंद्रित होने पर अन्य से संबंध नहीं रहेगा ऐसी दशा में भेद बना ही रहता है पर यदि आप पर्दा दशा अधिष्ठान स्वरूप तुरीय में केंद्रित हो जाएं, तो चित्र स्वरूप तीनों अवस्थाओं में अपनी व्याप्ति का अनुभव कर लेंगे जिज्ञासा वेदांत ग्रंथों में कहा जाता है कि ईश्वर की दृष्टि में जगत है ही नहीं जब ऐसा है तो ईश्वर जगत की सृष्टि करते हैं यह कहने का क्या अर्थ हुआ समाधान देखिए शास्त्र कहता है कि ईश्वर जगत का सर्जन पालन और संहार करता है बिना दृष्टि में रहे बिना ज्ञान के तो यह सब वह कर नहीं सकता इसलिए उसकी दृष्टि में जगत रहता तो है पर उसकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर है मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और आपको उसके स्वप्न का सर्वज्ञ बना दे वह सपने में जंगल में भटक गया है पाँच दिन से भूखा है बड़े कष्ट झेल रहा है अपनी स्वप्न सृष्टि उसे दिख रही है और आपको भी ऐसा होने पर भी दोनों के दृष्टियों में अंतर हुआ या नहीं वह तो बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा है दुखी हो रहा है पर आपको तो हंसी आएगी इसीलिए आएगी कि आप जान रहे हैं वहाँ कोई समस्या है नहीं फिर भी यह व्यक्ति दुखी हो रहा है वह व्यक्ति अपनी सृष्टि को सत्य मानकर दुखी हो रहा है और आपकी दृष्टि में वह सृष्टि दिख तो रही है पर वास्तव में है नहीं ठीक यही बात जगत के विषय में अज्ञानी जीव और ईश्वर के लिए समझना चाहिए अज्ञानी जगत को एकदम सत्य मानता है जबकि ईश्वर उसे मिथ्या समझता है ईश्वर में ज्ञान नित्य रहता है किसी भी क्षण उसका लोप नहीं होता ईश्वर को सृष्टि दिखती है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है परंतु जिस प्रकार से जीव को दिखती है उस प्रकार से नहीं दिखती बल्कि वास्तविकता दिखती है